नारायण नारायण आज का विषय है गृहस्थी का स्मरण ही दुख का कारण है हम राम से केवल यही मांगे हे राम यह सारा संसार तुम्हारी इच्छा से चल रहा है उसका मैं एक पामड़ तुम्हारे लिए भारी कैसे हो गया तरह तरह के बड़े बड़े और अनेक अपराध हो जाने पर भी तुम तो माता की तरह क्षमा करते हो जो भी हो जो माँ की शरण में जाता है उसे मरण नहीं दिया जाता ऐसा आज तक सुना है तो ही रघुवीर तुम मुझ पर कृपा करो राम दाता है यह जानकर तुम्हारे द्वार पर आया हूँ तो अब राम तुम मुझे बहुत कसो मत तुम्हारे बिना यह संसार अब मुझे शून्य अर्थात व्यर्थ लगता है मैंने जहाँ जहाँ भी लोभ किया वह सब दुखदायक हुआ अब राम मैं कहाँ कहाँ जाऊँ तुम्हें तो छोड़कर कर कहाँ रहूँ मैं ऐसा स्थान कहाँ पाऊँगा जहाँ मुझे संतोष प्राप्त होगा तो अब भाव हो या ना हो हे राम अब तो मैं तुम्हारा ही हो गया हूँ अब कैसा भी करो अब तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर पड़ा हूँ अब संसार के मान सम्मान की कोई इच्छा नहीं है उसमें मुझे कोई चाव नहीं है हे रघुवीर ऐसी कृपा करो कि यही भाव मेरे मन में दृढ़ हो जाए अब मन में जैसा आए वैसा करो किंतु इतनी कृपा करो कि मेरा मैं न रह जाए अर्थात मैं का अहंकार पूर्ण नष्ट करो जब तक देह की संगति है तब तक मैं मेरा की वृत्ति है जिसे अभिमान होता है वह कभी अनुसंधान नहीं कर सकता अंधकार बहुत जब बहुत घनीभूत हो जाता है तब उसे मिटाने का कोई दूसरा उपाय नहीं सोचता जब सूर्य का आगमन होता है तब अपने आप मिट जाता है गृहस्थी में संकट तो आने वाले ही होते हैं तो तुम मैं जो कहता हूँ उस पर गंभीरता से विचार करो और बहुत दुखी मत बनो गृहस्थी का स्मरण ही दुख की जड़ है यही उसका मूल कारण है इसी को यदि तुम रटते रहो तो जो भगवान आनंद स्वरूप है उसका स्मरण भी नहीं होगा सुख दुख की उत्पत्ति अपनेपन में ही है स्वार्थ का मतलब ही है अपनापन इसलिए मैं मत्व दुख का महत्व ही दुःख का कारण है हम मेरा मेरा करके बरतते रहे तो हमें सुख दुख चिंता शोक आदि के धनी बनना पड़ेगा ऐसा हो ऐसा ना हो इसका कैसे होगा उसका कैसे होगा यह जो चित्त की अस्वस्थता है यही चिंता है सुख दुख के कारण ही चित्त की स्थिरता नहीं रहती किंतु वास्तव में स्थिरता ही चित की सच्ची अवस्था है सुख दुख हमारी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होता वह तो हमारे भान पर मन की शक्ति पर निर्भर होता है जिसे किसी एक बात में सुख लगता है वही बात दूसरे के लिए दुखदायक होती है दुख का मूल कारण यह है कि हम संसार को ही सत्य मान बैठे हैं हमने फल की आशा कर अपार कष्ट किए लेकिन फल तो प्राप्त हुआ ही नहीं उल्टे वह दुख का कारण हुआ हमारा चित्त विषयाधीन होने के कारण ही दुख हुआ है दुख का और दूसरा कारण नहीं है बीती हुई बातों का स्मरण आगे होने वाली बातों का चिंतन यही दुख के सच्चे कारण हैं इसके लिए एकमात्र उपाय है भगवान का अखंड अनुसंधान गृहस्थी सुख की नहीं होती वह तो कर्तव्य की है अतः चित्त में वृत्ति स्थिर करके रघुवीर का भजन करना चाहिए नारायण नारायण